ओ सहना सहनौ भुन तो सह वीर्य कह तेजस्वी नधीतमस्त मेषा शांति शान तिह योग दर्शन की चौवनवी कक्षा में आप सभी का स्वागत है कल हमने पचासवां सूत्र देखा था और उसमें प्रितंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार बनते हैं वह संस्कार व्युत्थान संस्कारों को रोकते हैं ये चर्चा हुई थी और व्युत्थान के भी उन संस्कारों को जो अविद्याजन्य संस्कार हैं उन संस्कारों को रिकंबरा प्रज्ञा के संस्कार रोकेंगे तो उसमें यह भी प्राय मन में आता है कि जब संस्कार और ये वृत्तियां दोनों बाधक हैं साधना के क्षेत्र में तो यहां भी वही हो रहा है कि तंभरा प्रज्ञा से भी संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं तो कोई विशेषता तो बनी नहीं समस्या की त्यो रहेगी क्योंकि जिन संस्कारों को वृत्तियों को नष्ट करने के लिए साधक प्रयास करता है तो उसमें तो ये बाधा डालेगी चितंभरा प्रज्ञा भी ये अन्य संस्कारों को उत्पन्न करती चली जा रही ही है नवो नवो संस्कारों पीछे आ चुका है तो वहां यही समझ में आता है और जैसा इन्होंने कहा भी है कि रितंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार हैं ये चित्त को साधिकार नहीं करते और चित्त को साधिकार नहीं करते का अर्थ कि चित्त साधिकार तब होगा जब उसका कार्य समाप्त न हो रहा हो और उसका कार्य कहां तक होता है तो अंत में वाक्य आया था कि ख्याति पर्यवसानम ही चित्त चेष्टम चित्त की चेष्टा चित्त का व्यापार ये जीवात्मा के साथ जो हो रहा है यह ख्याति पर्यंत होता है और जब यहां ये कहा जा रहा है कि प्रज्ञाकृत संस्कार प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार चित्त को साधिकार नहीं करेंगे और चित्त साधिकार तब नहीं होगा जब ख्याति मिल जाए तो फिर यह स्पष्ट भाव निकल रहा है कि ये प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार ये ख्याति दिलाने वाले हैं ख्याति देने वाले संस्कार हैं। ख्याति अर्थात यथार्थ ज्ञान और शब्द भी रितम भरा में रित शब्द आ गई हाँ विवेक ख्याति विवेक का तात्पर्य पृथक पृथक समझ लेना प्रकृति और पुरुष के लिए तो रितम भरा शब्द में जो रितम आ रहा है रित शब्द आ रहा है उसका भी यही अर्थ है कि जो केवल सत्य को ही धारण करने वाली है और स्वयं व्यास जी ने कहा ही है ऐसा तो केवल सत्य को धारण करने से जहां विपर्यास की गंध भी नहीं है लेश मात्र लेपरयास मिथ्या ज्ञान नहीं है तो उससे उत्पन्न संस्कार जो होंगे वो विद्या कृत विद्या वाले संस्कार होंगे उसमें अविद्या का लेष नहीं होगा और विद्या वाले संस्कार विद्या विद्या को ही ख्याति कहेंगे तो ख्याति के ही संस्कार है वो और ख्याति के संस्कार हैं तो तो चित्त को फिर ये अवसादित करेंगे ही क्योंकि चित्त की चेष्टा होती है ख्याति न होने से और ये ख्याति देने वाले संस्कार हैं ज्ञान कराने वाले संस्कार हैं ज्ञान से युक्त संस्कार हैं ये तो इसलिए ये प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार साधक के लिए बाधा नहीं बनते अपितु तो सहायक बनते हैं ये पीछे कल आ चुका था अब यहां जो आगे विषय आ रहा है कि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार ठीक है कि ये चित्त को अवसादित करेंगे लेकिन संस्कार तो बने हैं ये और संस्कार बने हैं तो इनका कुछ परिणाम भी होना चाहिए तो इसलिए प्रश्न उठाया अगले सूत्र की अवतरणिका में कि किमच अश्य भवती अस्य प्रज्ञा प्रज्ञा प्रभवस्य संस्कारस्य प्रज्ञाकृत संस्कार से ऋतम भरा प्रज्ञा से जो उत्पन्न संस्कार है समाधि के संस्कार इन संस्कारों का फिर क्या होता है इनका परिणाम क्या होगा ये कहा जाकर के इनकी समाप्ति होगी <coughs> तो आगे सूत्र फिर अंत में इस पाद का अंतिम सूत्र आ रहा है सूत्र बोलेंगे तस्पी निरोधे, निरोधे सर्व सर्वनिरोधा निर्बीज समाधि तस्यापि निरोधे बहुत स्पष्ट शब्द हैं तस्य कस्य प्रज्ञाकृत संस्कारस्य प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार उनका भी निरोध होने पर क्योंकि प्रज्ञा की जब चर्चा हुई थी तो वहां यह था कि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार जोत्थान संस्कार को रोकते हैं संस्कारों को वो भी रोक रहे थे लेकिन व्योत्थान के संस्कारों को तो रोक दिया गया लेकिन अब प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार इनका क्या होगा तो इनका भी निरोध होना है लेकिन इनका निरोध कैसे हो पाएगा और इनका निरोध क्यों किया जाएगा क्योंकि ये तो विद्या के संस्कार है यथार्थ ज्ञान के संस्कार हैं परंतु भले ही ज्ञान के संस्कार हैं परंतु संस्कारों की उत्पत्ति वृत्ति से होती है बिना वृत्ति के संस्कार बनेंगे नहीं व्युत्थान में स्थिति थी कि चित्त विक्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त और एकाग्र अवस्था में विक्षिप्त मूढ़ क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त तो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त इनके संस्कारों को तो प्रज्ञाकृत संस्कार ने रोक दिया और वहां भी वृत्तियां थी सब संस्कार वृत्तियों से ही उत्पन्न हुए थे लेकिन प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न है ये भी वृत्ति से ही उत्पन्न है और यहां कौन सी वृत्ति कहलाएगी एकाग्र वृत्ति वहां क्षिप्तमूढ़ विक्षिप्त में एकाग्र नहीं थी यहां एकाग्र वृत्ति है दो तो वृत्ति तो यहां भी रही और जब वृत्ति रही तो उससे संस्कार बन रहे हैं लेकिन अब जो अंतिम चित्त की भूमि है निरुद्ध भूमि तो निरुद्ध भूमि में तो चित्त रुक जाएगा चित्त की वृत्तियां रुक जाएंगी चित्त का व्यापार रुक जाएगा तो उस अवस्था में अब इस चित्त में यह क्षमता होगी कि ये वृत्ति से उत्पन्न संस्कार को रोकेगा क्योंकि यहां प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश से प्रकाश को कैसे हटाया जाएगा प्रज्ञाकृत संस्कार विद्या के संस्कार हैं प्रकाश है ये भी और चित्त निरुद्ध हो रहा है तो निरुद्ध चित्त में भी परमात्मा का साक्षात्कार जीव करता है यह भी प्रकाश ही है तो प्रकाश से प्रकाश कैसे रुकेगा ठीक है प्रश्न सामने आता है लेकिन अंतर क्या है उसको जब समझ लेंगे तो इसका भी समाधान हो जाएगा कि प्रज्ञाकृत संस्कार विद्या के संस्कार हैं, लेकिन वो वृत्ति से उत्पन्न है और यहां वृत्ति का हो गया निरोध तो निरोध होने के कारण से अब जो अंतर आया है अर्थात जहां चित्त ने अपना व्यापार ही समाप्त कर दिया तो व्यापार से उत्पन्न संस्कार ये तो बाधित हो ही जाएंगे तो इसलिए तस्य तस्पि निरोधे शब्द एक ये नाव का सहारा तब तक लेते हैं वाहन का सहारा तब तक लेते हैं। बारी मंजिल न आ जाए हम उस किनारे पहुंचते हम नाव छोड़ देंगे और मंजिल में पहुंचते हैं छोड़ देते हैं ऐसे चित्त का काम तो साक्षात आत्म साक्षात्कार कराने तक उसकी आवश्यकता पूरी होगी हमारी अब उसकी पूरी होगी तो परमात्मा साक्षात्कार आप चित्र हाँ। वो ठीक है की दृष्टान्त देकर के हम किसी विषय को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सरल हो जाता है विषय जटिल विषय भी सरल होने लगते है दृष्टांत जब सामने आ जाता है तो यहां भी दृष्टांत हमने नाव का ले लिया लेकिन दृष्टांत को फिर दार्ट में घटाते हैं तो उस अवस्था में कुछ धर्म तो घटेंगे उसमें बाकी नहीं घटेंगे अब यहां पर हम सूक्ष्मता से जब निरीक्षण करेंगे उसको घटाएंगे उसमें तो कुछ शंकाएं रहती हैं, उनका समाधान ये सूत्र कर रहा है क्योंकि वहां वृत्ति संस्कार वृत्ति संस्कार ये तो नाव के दृष्टांत में शब्द प्रयोग में आते नहीं और चित्त के साथ में ये सब शब्द प्रयोग में आ ही रहे हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए और चित्त का जो वास्तविक कार्य है और जो उसका स्वरूप है उसको देखते हुए अब यहां समाधान खोजना है कि ऐसा चित्त जो निरोध काल में आ चुका है निरोध अवस्था में आ चुका है और वृत्तियां शांत हो गई हैं तो स्पष्ट है कि वृत्ति शांत वाली अवस्था वृत्ति से उत्पन्न जो अवस्था है संस्कारों के उत्पन्न होने वाली उससे विरुद्ध ही आई और विरोधी पदार्थ अपने से विरुद्ध को दबाता ही है तो एकाग्र वृत्ति निरुद्ध वृत्ति से विरुद्ध है इस कारण से हाँ अगर ये भी कोई वृत्ति होती और उधर रितम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार एकाग्र वृत्ति में जो हो रहे हैं वो भी वृत्ति है तब तो ये प्रश्न उठता कि विद्या के संस्कार विद्या के संस्कारों को क्यों दबाएंगे वहां फिर ये इस तरह से करते समाधान के और उत्कृष्ट विद्या कुछ कम उत्कृष्ट विद्या को दबाएगी लेकिन जब उसका नाम ही रितम हो गया और यहां तक कह दिया कि सत्यम एवं विभर्ती हैं विपरयास की गंध तक नहीं है तो इससे उत्कृष्ट और क्या होगा सत्यता की दृष्टि से हैं? तो नहीं मान है अनुकूल ही है रित होने के कारण से अनुकूल है तो वही तो प्रश्न उठ रहा है कि उस रितंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों को ये निरोध अवस्था में चित्त कैसे दबाएगा उनको तो यहां उसके हम स्वरूप में देख रहे हैं कि यहां जो चित्त की अवस्था है ये वृत्तियों की रुकी हुई अवस्था है तो वृत्तियों की रुकी हुई अवस्था में जब तक चित्त रहेगा तब तक वृत्ति से उत्पन्न संस्कार वो नहीं उभर सकते क्योंकि अगर वो उभरेंगे संस्कार का उभरना क्या होगा संस्कार जब उभरते हैं तो चित्र कौन सी अवस्था में आता है देखो तो दो बातें हैं एक तो वृत्ति काल चल रहा है चित्त का व्यापार चल रहा है तो चित्त का व्यापार चल रहा है उस समय तो संस्कार बन रहे हैं ठीक है अब चित्त का व्यापार रोक दिया गया और जो संस्कार बने हैं वो संस्कार यदि उभरें तो चित्त की क्या अवस्था बनेगी फिर वृत्ति वाली अवस्था बन जाएगी संस्... संस्कार जब भी प्रकट होंगे तो स्पष्ट है कि चित्त वृत्मक हो गया ज्ञानात्मक वृत्ति वहां पर आ गई नहीं लौकिक वृत्ति नहीं यहां ये जो कह रहा हूं मैं कि ये निरोध काल में जब चित्त ने अपना व्यापार रोक दिया अब चित्त ने अपना व्यापार रोक दिया तो जैसे ही जो कहा जा रहा तस्यापी निरोधे अब वो रुक गए तो कैसे रुके जब जब चित्त निरुद्ध हो गया व्यापार ही रुक गया, तो रुक गया तो व्यापार रुकने के कारण से अगर व्यापार न रुकता तो संभावना थी कि वो संस्कार फिर उभरें। उभरे। कौन से नितंबरा प्रज्ञा के विधान करने नितम्बरा प्रज्ञा के संस्कार फिर उभरेंगे अगर व्यापार नहीं रुकेगा तो और यहां व्यापार रुक गया बिल्कुल तो व्यापार रुकने के कारण से चित्त का कार्य रुकने के कारण से और चित्त का कार्य क्या है वृत्ति का ही तो कार्य होता है और तो कोई कार्य है नहीं इसका और वृत्ति से संस्कार जो बन जाते हैं वो संस्कार उभरते हैं तो फिर वृत्ति आ गई तो वृत्ति वाला ही कार्य है चित्त का और कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त और वृत्ति को रोक दिया गया चित्त का कार्य रोक दिया गया तो चित्त का कार्य रोक दिया गया तो उस अवस्था में संस्कार भी पुनः नहीं उभर पाएंगे क्योंकि संस्कार उभरने का तात्पर्य वृत्ति होना था और रोक दी गई है इस कारण से निरोध काल वाला चित्र संप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न संस्कारों को रोक देगा तो तस्यापी निरोधे अब जब वह भी रुक गए अब यहां देखो इन्होंने समेटा है जैसे कोई कार्य निपटाते हैं ना धीरे दीर धीरे कि ये निपटाया ये निपटाया ये निपटाया तो ऐसे ही यहां पर भी उपसंहार चल रहा है अब तो जब प्रज्ञाकृत संस्कारों ने व्युत्थान काल के संस्कारों को रोका और प्रज्ञाकृत संस्कारों को निरोध काल वाले चित्त ने रोका तो अब कौन से संस्कार बचे इसलिए शब्दाया सूत्र में सर्वनिरोधात निरोध संस्कार बने उसका आगे वर्णन आएगा लेकिन यहां जो वृत्ति के रूप में जो संस्कार उभरते हैं वृत्ति से उत्पन्न होने वाले संस्कार उनकी बात हो अभी वृत्ति से उत्पन्न होने वाले संस्कार और निरोध संस्कार वृत्ति से उत्पन्न नहीं होते <laughs> निरोध संस्कार वृत्ति से उत्पन्न नहीं होते यहाँ एक विचित्र अवस्था है संस्कार तो बनेंगे और अब तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं यही सुनते आ रहे हैं यही अभ्यास है कि संस्कारों का निर्माण कैसे होता है वृत्ति से यानी संस्कारों का उपादान कारण समवाय कौन है वृत्तियां और संस्कारों से फिर वृत्ति बनती है लेकिन उस विषय को छोड़ दो अभी ज्ञानात्मक व्यापार चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार वृत्ति है जियानात्मक्व्यापार, जियानात्मक्व्यापार, करने पर भी इतना तो ज्ञान होता है कि मैं निरोध कर किस समय निरोध काल में या उसके बाद निरोध, निरोध, निरोध काल में तो तो वृत्ति है फिर नहीं नहीं और यदि कोई व्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में है सो रहा है और सो रहा है उसी काल में उसको बोध है कि मैं सो रहा हूं, हूं। <स्थाँगा> उत्तर दो हो नहीं जी। फिर वो हो नहीं। मैं सोते हुए ये बोध होता है कि मैं सो रहा हूं नहीं होता ना लेकिन क्या उससे संस्कार नहीं बन रहे है? क्या वृत्ति नहीं है वहां वहां भी वृत्ति है उसको निद्रा को वृत्ति माना गया है लेकिन उसका पता कब लगता है जगने के बाद कि मैं सो रहा था जग, जगने के बाद वो तो अनुमान से हम करते हैं कि हम रहा है अनुमान नहीं वहाँ एक प्रत्यक्ष भी है और प्रत्यक्ष में उन्होंने वाक्य दिए भी हैं वहाँ जो अनुभव हो रहा है वो कि मैं सुख मतलब मेरा चित्त प्रसन्न है ये क्या चीज है ये स्मृति है की प्रत्यक्ष, है। ये प्रत्यक्ष है। हाँ बस तो ठीक है कोई बात नहीं यहां भी ऐसे ही है यहां भी यही कहा जाएगा और एक बात ध्यान रखना कि चित्त के दो प्रकार के धर्म बताए गए दृष्ट धर्म अपरिदृष्ट धर्म ये चर्चा कई बार आएगी तो दृष्ट धर्म क्या है वृत्तियां अपरिदृष्ट धर्म क्या है संस्कार यही दो कार्य चित्त में चल रहे हैं तो दृष्ट और अपरिदृष्ट क्यों कहा इनके लिए परिदृष्ट और अपरिदृष्ट ये कहा क्यों गया ये शब्द क्यों लाए गए क्यों विशेषण बनाया गया ये संस्कारों के लिए वृत्तियों के लिए अर्थात जो धर्म है दो प्रकार के उनमें इन शब्दों का प्रयोग क्यों हो रहा है कि हम वृत्तियों को तो प्रत्यक्ष कर लेते हैं वृत्तियों को प्रत्यक्ष करते हैं कि मैं ऐसा जान रहा हूं मैं ऐसा याद कर रहा हूं ये सब बातें प्रत्यक्ष हैं लेकिन संस्कारों का प्रत्यक्ष नहीं होता सामान्य अवस्था में वो उसको अलग छोड़ दो कि संस्कार साक्षात करनाथ पूर्व जाति ज्ञानम उसको छोड़ दो अभी लेकिन सामान्य अवस्था में संस्कारों का ज्ञान संस्कारों का प्रत्यक्ष नहीं होता तो उन्हें कहा गया अपरिदृष्ट और ये परिदृष्ट हो गए वृत्तियां तो वृत्तियां जो परिदृष्ट हैं इनके द्वारा इनसे अपरिदृष्ट धर्म अनुमेय होते हैं उनका ज्ञान अनुमान से होता है और ये स्वयं बताएंगे आगे संस्कार अनुमेय वृत्तियां प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष से अनुमान होता है ये अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है एक है, तो के तो तो हम हम सतत अपना जान करते रहते हैं ना कि हम भी ये उससे यहाँ क्या संबंध है यहाँ चित्त को लेना है केवल उसको अहंकार को अभी नहीं लेना है वो धर्म अलग है इतना ज्ञान नहीं रखेंगे कर रखा है तो तो फिर बनेगी। तो समझाने नहीं। नहीं। तो तो के लिए हर विषय का उदाहरण मिलेगा और उसमें तो हमारा उस कैसे आप जान रहा मैं सो रहा हाँ, नहीं हो सकता हूँ शिवराज विजय में आता है ना एक ऐसा पाठ की वो साधु सन्यासी जो है वो उठे थे और उनको पता ही नहीं था कि इतना काल हो गया मुझे समाधि में बैठे हुए आता है ना शिवराज में कहाँ पे में हाँ। आई और फिर वो पूछते हैं महाराज आती के राज में हाँ। फिर वो पूछते हैं कि मैं कब जो है बैठा था और ये कौन सा काल है क्या चल रहा है आजकल सब तो वो खैर अतिशोक्ति है लेकिन कहने का तात्पर्य तो उस समय बोध नहीं होता और ये स्वयं बताएंगे आगे ऐसे ही तो सर्व सर्वनिरोधात अब सारे संस्कार रुक गए सारी वृत्तियां रुक गई सारे संस्कार रुक गए सर्व सर्वनिरोधात इसलिए निर्बीज समाधि अब ये जो समाधि है ये निर्बीज कहलाएगी अर्थात असम प्रज्ञात समाधि की चर्चा है ये तो निर्बीज पीछे शब्द आयी था बीज सबीज कहा था वहां पर ये निर्बीज है और बीज का अर्थ क्या किया था आलंबन क्योंकि यहां पर जब चित्त निरुद्ध अवस्था में आ चुका है तो स्पष्ट है कि वृत्ति तो है ही नहीं कोई क्योंकि वृत्ति जब जब होगी बिना आलंबन के नहीं होती ज्ञानात्मक चित्त का व्यापार उसको आलम्बन चाहिए और यहां आलंबन अब कुछ भी नहीं है तो निरालंबन समाधि है ये इसीलिए इसको निर्वीज कहा गया भाष्य देखें कि स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी स कौन वो ये निर्वीज समाधि सम समाधि इसके लिए बोल रहे हैं सह अच्छा। तो सह अर्थात ये निर्बीज समाधि न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी ये केवल समाधि प्रज्ञा की ही विरोधी नहीं है अब ये समाधि प्रज्ञा से तात्पर्य है सम्रज्ञा समाधि रितंभरा से जो उत्पन्न समाधि है संस्कार है उसके लिए तो सह न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी समाधि प्रज्ञा की ही ये विरोधी नहीं है अपितु तो। प्रज्ञाकृता नाम अपि संस्काराणाम प्रतिबंधी कृत जो संस्कार है रितंभरा से उत्पन्न जो संस्कार है उनका भी उनकी भी ये प्रतिबंधी है उनका भी निरोध करती है उन संस्कारों को भी रोकती है प्रतिबंधी का अर्थ रोकने वाला अब क्योंकि समाधि शब्द पुल्लिंग में आता है संस्कृत में इसलिए उसी का प्रयोग है तो समाधि प्रज्ञा की विरोधी ही नहीं केवल उसके उससे उत्पन्न संस्कारों को भी यह रोकने वाली है अब प्रश्न उठाया गया अकस्मात क्योंकि शैली है ऋषियों की जब भी कोई अपनी बात कहेंगे तो उसमें हेतु अवश्य देते हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है क्यों ये उसकी प्रतिबंधी है प्रज्ञाकृत संस्कारों के उत्तर दिया कि निरोध संस्कार समाधिजान संस्कारान बाधते निरोध से जो संस्कार उत्पन्न हो रहा है अब यहां स्पष्ट है इनके वाक्य से ये कि निरोध अवस्था में भी संस्कार बनते हैं अब यही एक ऐसी स्थिति है चित्त की उससे पूर्व जब जब संस्कार बने हैं या बनेंगे वो सदा ही वृत्तियों से बनेंगे अर्थात निरोध काल से पूर्व की सारी चित्त की भूमियों में जब जब संस्कार बनेंगे वो वृत्तियों से ही बनेंगे लेकिन ये अंतिम एक ऐसी अवस्था है निरोध काल वाली कि यहां जो संस्कार बनेंगे ये वृत्तियों से नहीं बनेंगे बस यही एक अपवाद है इसमें क्योंकि ये जो हम सुन रहे हैं बार बार के संस्कार से वृत्ति वृत्ति संस्कार चक्र चल रहा है लेकिन वो चक्र यहां आकर के अब टूट रहा है यहां आकर के हम देखेंगे अब ये संस्कार जो बने ये वृत्ति से नहीं बने परंतुर्वेद कर्मणि एवं नान्यथे न मतलब यही होगा निरोध जो संस्कार उसको जो जो नहीं यह कर्म बंधन का कारण नहीं होता हाँ। कर्म नरे हाँ। न लिप्यते थे हाँ। किसमें कारण नहीं होता नरे, हाँ, नरे। नरकार्थ तो इसी में छिपा हुआ है। सारा अर्थ वहां नरे का प्रयोग किया मंत्र में हाँ। और नर उस व्यक्ति को कहते हैं जो आगे जाने वाला है औरों को भी आगे ले जाने वाला है जो प्रगति के रास्ते पर है उन्नति के रास्ते पर, पर है और उन्नति कौन सी होती है उद्वयम तमस परिसर उद्य आनंदे पुरुष तो उस उन्नति के रास्ते पर चल रहा है तो उसके तो कर्म शुक्ल से फिर अशुक्ल अकृष्ण तक पहुंच जाएंगे और वो कर्म बंधन के कारण नहीं होते और दूसरा ये भी अर्थ है कि कर्म बंधन के कारण नहीं होते अविद्या बंधन का कारण होता कर्म यदि अविद्या की अवस्था में किए हुए हैं तो वो भी बंधन का कारण नहीं होंगे मतलब अविद्या की अवस्था में किए गए कर्म उनसे भी बंधन नहीं होता अविद्या बात समझ चर्चा हुई तो थी अविद्या कृत अविद्या की अवस्था में जो कर्म किए जाएंगे बंधन का कारण वो भी नहीं है वो जब बंधन का कारण बनेंगे जब अविद्या रहेगी ये रहेगी का मैं आगे क्या रहा हूँ भविष्य में कर्म तो हमने इकट्ठा कर लिया भंडार इकट्ठा कर लिया जैसे किसी ने भोजन बना लिया ठीक है क्यों बनाया था खाने के लिए भोजन बना लिया खाने के लिए बनाया अब खाने के लिए भोजन बनाया भोजन तैयार है ठीक है कर्म हमारे तैयार हैं कहा कब किए थे अविद्या की अवस्था में अविद्या जनित कर्म है सारे को वो तैयार है अपना फल देने के लिए कर्म का परिणाम क्या होता है विपाक फल ही तो होता है फल देने के लिए तैयार है भोजन हमने बना लिया क्यों खाने के लिए भोजन तैयार है अब हमारे मुख में खाने की चबाने की सामर्थ्य अचानक समाप्त हो जाए जो सामर्थ्य है जहां जिस मुख में जाकर के भोजन चबाया जाएगा और वहां अचानक उसकी सामर्थ्य समाप्त हो जाए तो वो भोजन फलीभूत हो पाएगा नहीं हो पाएगा ठीक ऐसे ही कर्मों की बात है कि अविद्या की अवस्था में कर्म तो कर लिए तैयार है अपना फल देने के लिए लेकिन वो फल जिस आधार पर देते हैं वो आधार है अविद्या और वो साधक ने साधना करते करते उसको समाप्त कर लिया इसलिए दो चार मिनट तो वो तो निष्क्रिय रह जाएंगे सारे कुछ नहीं तो इसीलिए न कर्म लेते नरे कर्म से बंधन नहीं होता और ये सांख्य में तो बहुत चर्चा हुई कि न कर्मणान्य धर्मत्वाद अति प्रसक्तिष्ठ न कर्मणा अन्य धर्मत्वाद अति प्रसक्तिष्ठ वहां कई बातें उठाई थी कि बंधन किस किस से होता है अनेकों विकल्प ना कि देश से काल से कर्म से इससे अंत में जाकर के फिर विपर्य पर टिके एक हाँ कल एक सूत्र की भूल हुई थी कल की कक्षा में इंद्रिय दोषात दोषात संस्कार अविद्या जो सूत्र बोला था वो सांख्य का हाँ। बोल दिया था वैशिशिक का है वो अच्छा बंधन वाली बात है वो तो आ, से रहित जब हो जाएगा क्योंकि तो तीन यदि इच्छा इच्छा इच्छा रही तब तो तो तो तो तो संसार में में ही ही रहेगी हो जाए तो फिर तो बंधन बंधन तो ये ये तो मैंने कहा कहा नहीं कि कि वो कर्म बंधन जब जब ये कहा गया कि साधक के सामने दो अवसर हैं या तो कर्म करते समय कर्म का उत्पादन चल रहा है कर्म करते समय अविद्या समाप्त कर ले अपनी और कर्म चल रहे हैं लगातार अब भी कोई डर नहीं है उसको अब क्योंकि जो कर्म वो कर रहा है वो फलीभूत होने के लिए है ही नहीं, नहीं... फलीभूत कर्म वो होते हैं जो अविद्या की अवस्था में किए जाएंगे नहीं, नहीं। और उसने अविद्या नष्ट कर ली अब वो कर्म फलीभूत होने के लिए नहीं है उनसे कोई डर नहीं है दूसरा अवसर जो बताया था मैंने कि अविद्या की अवस्था में कर्म किया वहां डर है तो वहां डर है ईश्वर ने कहा एक और अवसर है तुम्हारे पास में अब कि जब इनका फल दूंगा मैं उस समय तुम आधार को हटा दो वहां बच जाओगे तो इस तरह से दो अवसर मिलते हैं मनुष्य के लिए एक अवसर का भी तो निरोध यह संस्कार <coughs> निरोध से उत्पन्न संस्कार यह स्पष्ट हुआ कि निरोध से संस्कार उत्पन्न होते हैं और ये संस्कार समाधि जान संस्कारान बाधते अब ये समाधि से उत्पन्न यहां समाधि से क्या अर्थ लेंगे संप्रज्ञात समाधि उससे उत्पन्न संस्कारों को ये बाधित करते हैं अब यहां प्रश्न यही उठा के निरोध काल में चित्त में संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं ये कैसे माना जाए क्योंकि चित्त जब निरुद्ध हो गया और अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि संस्कार वृत्तियों से बनते हैं और वृत्ति है नहीं वृत्ति है तो हम इसको निरुद्ध अवस्था नहीं कह सकते और वृत्ति नहीं है तो संस्कार बने कैसे और वाक्य ये बोल दिया इन्होंने कि निरोध से उत्पन्न संस्कार अब उसका उत्तर दे रहे हैं कि निरोध स्थिति काल क्रमानुभवे निरोध चित्त कृत संस्कार अस्तित्व अनुमेयम आ गया ना स्पष्ट अनुमेयम निरोध चित्त कृत संस्कार अस्तित्व निरोध अवस्था में जो चित्त है उससे उत्पन्न संस्कार के अस्तित्व का अनुमान से ज्ञान होता है अनुमान कैसे होगा किससे होगा अनुमान तो वो दिया के निरोध स्थिति काल क्रमानुभवी ये इसका उत्तर है कि साधक ने असम समाधि की अवस्था लगाई उसमें पहुंचा और उसके बाद व्युत्थान काल में आया और व्युत्थान काल में आकर के अब उसको एक याद आ रही है स्मृति आ रही है असम प्रज्ञात असम प्रज्ञा समाधि लगी और उसके बाद फिर व्युत्थान काल में आया और व्युत्थान काल में आने के बाद अब उसको ध्यान आ रहा है कि हाँ मैं समाधि में ऐसे ऐसे बैठा था और उसके बाद इतने काल तक जैसे हम जगने के बाद कहते हैं कि मैं इतने बजे बिस्तर पर गया था यहां तक का मुझे ध्यान आ रहा है और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं कुछ सोच रहा था लेटे लेटे और फिर पता नहीं वो सोचना कब बंद हो गया कब नींद आ गई अच्छा फिर इतने बजे अब मैं उठा हूं इतने बजे अब मैं उठा हूं तो कितने घंटे सोया पता लग गया कितने घंटे सोया ये पता लग गया पहली बात दूसरा ये है कि निद्रा में अनुभूति और अनुभूति कब होगी वृत्ति होने पर बस यहाँ यही ध्यान रखना यहाँ वृत्ति है नहीं यहाँ वृत्ति नहीं है लेकिन ये जो अनुभव हो रहा है अब उठने के बाद समाधि से उठने के बाद जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव क्या हो रहा है तो वो शब्द है निरोध स्थिति काल क्रम निरोध की स्थिति जो बनी उस स्थिति के काल का क्रम काल का एक क्रम होता है कि एक क्षण आया फिर दूसरा क्षण आया इस तरह से इतना इतना इतना समय तक मैं आनंद में रहा क्योंकि जगने के बाद ये तो पता लगता ही है स्पष्ट कि नींद कैसी आई है आनंद पूर्वक आई है कि नहीं आई है बेचैनी रही है कैसा है अब यहां साधक को पता लग रहा है तो ये जो अनुभव हो रहा है अब जगने के बाद का अनुभव ये अनुभव अनुभव किसे कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुभव शब्द जहां भी आए ये ध्यान रखना यह प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए आता है तो इस अनुभव से अब उसको पता लगा कि वास्तव में निरोध काल में भी संस्कार बने थे क्योंकि उन संस्कारों से ये वृत्ति उठ रही है उन संस्कारों से अनुभव जो हो रहा है अनुभव पीछे की वृत्ति को याद दिला रहा है ये पीछे के संस्कार को याद दिला रहा है तो यहां इस तरह से संस्कार तो बने लेकिन संस्कार वृत्ति से नहीं बने परंतु संस्कारों से वृत्ति हो रही है अब ये वृत्ति का अर्थ पुनः याद आना वृत्ति है तो इससे अनुमय होता है कि संस्कार निरोध काल में भी बने थे अब यहां निरोध काल में भी संस्कार बने और निरोध काल के संस्कारों ने प्रज्ञाकृत संस्कारों को रोका प्रज्ञाकृत संस्कारों ने व्युत्थान काल के संस्कारों को रोका तो अब ये जो अंत में रह गए क्योंकि संस्कार तो फिर भी रह गए संस्कार तो फिर भी रह गए कि पहले व्युत्थान के संस्कार प्रज्ञाकृत संस्कारों से हटे प्रज्ञाकृत संस्कार निरोध संस्कार से हटे अब इसको भी हटाओ इससे उसको इससे उसको इससे उसको तो एक तो बचेगा अंतम तो है ना, इसकी कोई संस्कार तो है बात संस्कार की है तो इनका क्या होगा फिर परिणाम शंका तो उठती है कि इनका क्या होगा तो वो वाक्य आगे दे रहे हैं कि व्युत्थान निरोध समाधि सह व्युत्थान निरोध साम प्रभव सह प्रविलियते कल्यगी संस्कारिव प्रकृत प्रविलियते व्युत्थान और निरोध समाधि शब्द दोनों के साथ लगाओ नहीं समाधि इसी के साथ लगेगा व्युत्थान और निरोध निरोध समाधि तो व्युत्थान और निरोध समाधि से जो उत्पन्न संस्कार हैं इसमें तृतीया का बहुवचन है ये इनके साथ सह के युग में तृतीया तो व्युत्थान निरोध समाधि प्रभव ही सह कैवल्य भागी यही संस्कार ही इनका है ये विशेषण कैवल्य भागीय संस्कार कैवल्य भागीय किसे कहते हैं कैवल्य की ओर ले जाने वाले मोक्ष प्राप्त कराने वाले केवल अवस्था देने वाले ऐसे जो संस्कार हैं, और ये संस्कार कैसे हैं कि व्युत्थान निरोध समाधि प्रभु व्युत्थान का निरोध करके जो समाधि लगाई गई है असंप्रज्ञात उस समाधि से उत्पन्न है ये कैवल्य भागी संस्कार कैसे हैं व्युत्थान का निरोध करके और उसके बाद जो समाधि लगी है निरुद्ध अवस्था वाली समाधि उससे उत्पन्न तो व्युत्थान निरोध समाधि प्रभव ही कैवल्य भागी ही संस्कार ही सह इनके साथ है। कौन है इनके साथ में चित्त ये सहज है ना साथ कौन है साध चित्त चित्तम ये चित्त यानी कि चित्त कैसा है अब चित अकेला नहीं है कैसा है चित चित्त कैवल्य ये संस्कारों से युक्त है जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र पहने हुए है तो चित्त भी एक वस्त्र पहने हुए है कैसे कैवल्य भागीय संस्कारों से अन्य संस्कारों को तो रोक दिया गया है लेकिन कैवल्य भागीय संस्कारों से चित्त अभी युक्त है तो ऐसा चित्त अब कहा क्या परिणाम होगा इसका कि स्वश्याम प्रकृत अवस्थितायाम अपनी प्रकृति में अपनी प्रकृति अर्थात अपना उसका उपादान कारण मूल प्रकृति को यहां ले रहे हैं और मूल प्रकृति है कैसी तो उसका दिया विशेषण अवस्थितायाम अवस्थित है ये अवस्थित का तात्पर्य ये ऐसी है कि इसमें कोई परिणाम नहीं होता बाद में फिर यह अपने यथार्थ स्वरूप में जो कि त्यों रहती है सत्वर स्तंभ में तो कोई परिणाम होगा ही नहीं बाद में क्योंकि मूल प्रकृति है तो मूल का मूल तो होता नहीं तो अवस्थित जो प्रकृति है उस प्रकृति में प्रविलियते उसमें एक होता है लीन एक होता है विलीन एक होता है प्रविलिन यहां दो दो उपसर्ग लगे हुए हैं प्रविलियते है? लीन तो ये है जैसे हमने जल में नमक मिला दिया चीनी मिला दी हम्म तो चीनी मिला दी ठीक है उसका लय हो गया उसमें घुल गई स्वाद तो है स्वाद आ रहा है कि नहीं नमक मिलाया जल में तो लय हो गया तो लय हो गया तो प्रभाव है उसका नहीं है स्वाद तो आ रहा है चीनी का नमक का और एक है विलीन है? इतना ले हो गया है कि अगर हम उसका अलग अलग यंत्रों से विश्लेषण करें तब जाकर के पता लगेगा कि इसमें क्या क्या तत्व मिले हुए हैं मशीनों से देखते हैं ना कि घटक तत्व क्या क्या हैं, जैसे जल का परीक्षण करते हैं कभी कभी यहां का जल वहां का जल तो क्या क्या उसमें मिला हुआ है ये सब देखते हैं मशीनों से लेकिन वो क्या पी करके साधारण रूप में कोई बता देगा इसमें यही मिला हुआ है नमक और की बात अलग है वहां प्रखरता है थोड़ी उसकी तो लय जो बोलेंगे हम वो प्रखरता वाले अर्थ में उसमें आ जाएगा और जहां पता नहीं लग पा रहा है लेकिन तत्व तो फिर भी हैं, अन्य उपायों से पता लगा लेते हैं ये हो गया विलय और यहां प्रकृष्ट हो गया अब उसका अता पता कुछ भी नहीं है अब कोई मशीन ऐसी नहीं है जो सत्वर स्तंभ का परीक्षण करके और ये पता लगाए कि इसमें चित्त के कण भी है ठीक है ना ये ऐसी अवस्था है अब सूत्रकार ने हमें कहां तक पहुंचाया था असम समाधि तक सूत्रकार ने यहीं तक तो पहुंचाया है नहीं मोक्ष नहीं असम समाधि तक भाष्यकार थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं भाष्यकार कैवल्य अवस्था तक पहुंचा रहे हैं और ये ऐसे विषय आगे भी आएंगे बार बार बार बार ये जैसे कोई व्यक्ति जब कूदने का अभ्यास करता है ना तो बार बार जाता है ना ऊंचाई पे उच्च बिंदु को छूता है बार बार फिर कभी दोबारा नहीं छू पाता फिर छूने का प्रयास करता है तो ऐसे ही उच्च बिंदु को ये बार बार छूएंगे अपने शास्त्र में एक आगे भी सूत्र आएगा पाद में तीसरे पाद में सत्व पुरुष हो साम्य तीसरे पाद का अंतिम सत्व पुरुष हो साम्य कैवल्यम और फिर सबसे अंत में पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम कैवल्यम ये कैवल्य कैवल्य को बार बार याद दिलाएंगे लेकिन यहां भाष्यकार ही पहुंचा रहे हैं तो ये जो वाक्य है कि स्वश्याम प्रकृत अवस्थ अवस्थताया प्रलियते ये नितांत मुक्ति की अवस्था है यह जीवन मुक्ति की अवस्था नहीं है जीवन मुक्ति नितांत मुक्ति में अंतर है क्योंकि जीवन मुक्ति अवस्था उसे कहेंगे कि जहां अविद्या के संस्कार दग्ध बीज हो गए हैं जीवन मुक्त शब्द बोलते ही यह समझ लेना चाहिए कि अब इसका जन्म नहीं होगा पक्का बिल्कुल और जन्म कब नहीं होता है तो हो गया इसका लक्षण क्या होगा कैसे लक्षण छोड़ो लेकिन शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं उसको किस अर्थ में लेना है हाँ। हमें लक्षण पता नहीं लग रहा है तो मत करो शब्द का प्रयोग लेकिन शब्द यदि प्रयोग हमने कर लिया है अर्थात जिसके लिए शब्द प्रयोग होगा वो वही होगा जिसके संस्कार अविद्या के अविद्या शब्द साथ में जोड़, जोड़ना हमेशा क्योंकि विद्या यदि आप नहीं बोलेंगे और इतना मात्र कहेंगे कि जिसके संस्कार दग्धबीज हो गए तो फिर वही जो बात कल मैंने बताई थी कि वो व्यक्ति व्यथान काल में भी आएगा क्या वो अपना नाम भूल जाएगा क्या वो कहाँ रह रहा है ये भूल जाएगा क्या उसने किन किन साधना की पद्धतियों को अपना करके यहां तक पहुंचा ये भूल जाएगा वो अपने किन किन गुरुओं से पढ़ा किन किन शास्त्रों को पढ़ा ये भूल गया सारा क्या कुछ भी नहीं पता उसको सब पता है तो फिर क्या दग्ध बीज हुआ भोगों में प्रवृत्ति प्राकृतिक भोगों को उपादेय मानते हुए है? साध्य मानते हुए इनसे मुझे तृप्ति होती है तृप्ति हो जाएगी मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा ऐसा मानना ये संस्कार नष्ट हो गए उसके ये ये यही लक्षण मानेगा हाँ। जिसके जीवन से व्यवहार से प्रचलित हो उसका लक्ष्य जो है वो प्राकृतिक भोग हाँ। नहीं है हाँ। केवल ईश्वर ही है हाँ। बिल्कुल अनासक्त अनासक्त जैसे ज्ञान जीवन को देखते हैं केवल वो ईश्वर के भरोसे रहते हैं समाज क्या कहेगा ये क्या कहे और नहीं। अब तो वो केवल बस अपने घर से चल पड़ा है बैग वगैरह सब साथ में ले लिया सामान जो भी ले जाना है सब तैयार है स्टेशन पर बैठा हुआ है किसका इंतजार है ट्रेन का ट्रेन, ट्रेन आई बस काम समाप्त तो उसका तो बस केवल मृत्यु का अवसर का इंतजार है तैयार बैठा है अपना बोरिया बिस्तर बांधे हुए अब उसे कुछ भी करना नहीं है शेष शेर का तो शेर वो, तो तो जो आदेश करें को स्वामी जी करता है है है कि ये करना तो तैयार रहता है। मुझे कोई आदेश मिले तो तो मैं किसके आदेश की स्वामी की तो हाँ उसमें ले सकते हैं उसको में तो में अब एक एक यहाँ पर हम और भी देखे कि चित्त की कितनी अवस्थाएं बन जाती हैं इस प्रकार से एक तो हमने देखा व्युत्थान काल जिसमें अविद्या के संस्कार भी हैं ठीक है दूसरा है संप्रज्ञात समाधि वाले संस्कार एक वो चित्त की स्थिति है इन एक एक कदम ऊपर को बढ़ रहे हैं तीसरा हुआ फिर ये असंप्रज्ञात समाधि निरोध समाधि और इससे उत्पन्न संस्कार एक ये स्थिति है चित्त की कौन सी एक तो के एक रितंबरा तो स्थिति और सीरा ऐसे करोगे कोई लेना रित का, उल्टा रित का उल्टा क्या है का उल्टा क्या है तो एक तो अनुत के संस्कार अविद्या के एक रित के संस्कार हो गए और एक ये निरोध के संस्कार तो तीन, हो तीन हो गए और एक अपनी प्रकृति में विलीन हो जाना अब कुछ भी नहीं है तो कुछ भी ना होना ये भी तो इसकी स्थिति है बिचारे की चित्त की हैं? वैसे ये स्थिति कहने में आती नहीं है जैसे हम शरीर की क्या क्या अवस्थाएं बताते हैं बचपन बुढ़ापा हाँ वो उसमें ले लो बचपन में ले लो सारा फिर वृद्धावस्था हाँ युवा और वृद्धावस्था ये तो बोलते है मृत्यु अवस्था को बोलते हैं मृत्यु तो अवस्था लेकिन देखें तो है वो भी, वो भी है वो भी एक अवस्था हाँ। लेकिन वो अवस्था ऐसी है कि वहां शरीर शरीर नहीं है अब हाँ। तो ये भी चित्त की ऐसी अवस्था है कि यहाँ चित्त अब चित्त ही नहीं है तो चित्त की अवस्था ये शब्द कहने में थोड़ा आ नहीं पाता है लेकिन है यह भी एक परिणाम जहां वो आया था ना पीछे के शांत उदित अव्यपदेश तो ये भी तो एक परिणाम ही है कि मूल प्रकृति में अपनी प्रकृति में पहुंच गया तो स्वस्याम स्वस्थ प्रकृत अवस्थता अब कहा आगे कि तस्मात संस्कार चित्तस्य अधिकार विरोधिनो न स्थिति हेतु कि ये जो संस्कार है जो चित्त के अधिकार के विरोधी हैं, अधिकार की चर्चा कल काफी हो गई थी कि ये संस्कार हैं चित्त के अधिकार के विरोधी हैं ये स्थिति के हेतु स्थिति के कारण ये नहीं बनते हैं क्योंकि पीछे कहा था ना कि प्रबिलियते वो अपनी प्रकृति में लीन हो जाएगा क्योंकि ये संस्कार चित्त की स्थिति के कारण नहीं बनते हैं और यशमात अवसिताधिकारम सह कैवल्य भागी संस्कार चित्तम निवर्तते और जिस कारण से यस्मात जैसे बोलते न क्योंकि क्योंकि इसका संबंध अगले वाक्य से जुड़ेगा फिर कि यस्मात्मा ने जिस कारण से अवसिताधिकारम ये वह चित्तम का विशेषण कि अवसित हो गया है समाप्त हो गया है अधिकार जिसका क्योंकि चित्त ने अपना काम पूरा कर दिया और कैसे कहा जाएगा ईमानदारी से चित्त ने अपना कार्य ईमानदारी से पूरा निभाया अपना कर्तव्य पूरा किया जिस कर्तव्य के लिए इसको ईश्वर ने नियुक्त किया था तो कैसे निभाया बखूबी बखूबी <laughs> इसने अपना कर्तव्य पूरा किया ऐसा चित्त कैवल्य भाग यही संस्कार ही क्योंकि ये तो संस्कार साथ में है उसके कई बल्ले भागीय संस्कार जो निरोध से उत्पन्न हुए हैं इन संस्कारों के साथ क्या करता है ये निवरतें अंतिम नमस्ते जिस पुरुष के साथ जिस जीवात्मा के साथ इसको नियुक्त किया गया था हम कुछ काल किसी के साथ रहते हैं तो मैत्री को कहा गया ना सप्तपदी मैत्री सात कदम साथ चल दिए मैत्री हो जाती है साप्तपदी नक्षम सूत्र आता है अष्टाई में यहां तो पता नहीं कितने कदम साथ साथ रहा है हमारा चित्ती जन्म जन्मांतरों से चल आ रहा है काल का पता ही नहीं सप्तपदी में इसीलिए सात कदम हैं तो मैत्री बहुत घनिष्ठ हो गई थी जीव आत्मा की और चित्त की लेकिन कितनी ही घनिष्ठ मैत्री क्यों न हो जाए यहाँ एक ऐसी अवस्था आ गई है चित्त कहता है भाई अब जो है जिस कारण से मैं आपकी सेवा में नियुक्त किया गया था वो मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया है अब मेरा आपका संबंध बस यहीं तक है ख्यात परियोसानम ही परियो चित्त चेष्टतम मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए क्योंकि मेरी सामर्थ्य बस इतनी ही थी मैंने पूरी कर दी इसलिए अब मैं वापस जा रहा हूं निवर्तते लौट रहा है वो तो क्योंकि यहां यशमात को फिर जोड़ेंगे क्योंकि यह अवसिताधिकार चित्त अपने कैवल्य भागीय संस्कारों के साथ वो ये भी कह रहा है कि देखो मैं कुछ छोड़ के नहीं जा रहा हूं साथ मैं कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहा हूं जीवात्मा से कह रहा है मैं आपको विशुद्ध स्थिति में बिल्कुल निर्मल अकेला आपको छोड़ के जा रहा हूं और बाकी जो भी कुछ गंदगी है या अन्य कुछ भी है वो सब अपने साथ ही लेके जा रहा हूं तो निवर्तते तो क्योंकि ऐसा हो रहा है इसलिए अब इसलिए अगले वाक्य के साथ जुड़ेंगे निवृत्ति इसलिए उसके लौट जाने पर अब उसके लौट जाने पर क्या होगा जीवात्मा कैसा रह गया कैसा रह गया अकेला पति पत्नी में से एक चला गया तो ल है ना ये पुरुष का दुख का काल है ना तो तस्मिन निवृत्ते उसके निवृत्त हो जाने पर लौट जाने पर पुरुष पुरुष कैसा हो जाता है स्वरूप मात्र प्रतिष्ठा स्वरूप मात्र मात्र शब्द और जोड़ दिया है अब अन्य कोई इसकी स्थिति का इसका आधार नहीं है अपने में ही स्थित है ये स्वरूप मात्र प्रतिष्ठा अतः अच्छा तो पाठभेद मिलता है ये इसमें लिखा भी है टिप्पणी में हाँ पाठभेद मिलता है ये तो स्वरूप प्रतिष्ठा भी कह सकते हैं ये स्वरूप में अपने ही रूप में ये प्रतिष्ठित है स्वरूप प्रतिष्ठती स्वरूप प्रतिष्ठा अपने स्वरूप में ही ये प्रतिष्ठित है अतः इसलिए कैसा हो गया ये हा। शुद्ध शुद्ध अर्थात चित्त के सा, साथ जो गंद, गंदा था ये अब हो गया है और इसलिए शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से तदयोग वास्तव में ये इसका अपना स्वरूप है ये ये इसका अपना स्वरूप है तो स्वरूप कैसा है वही बता रहे हैं कि शुद्ध और केवल अब ये केवल है, है? केवरी धातु आती है उसी से बनता है केवल ये केवल है अर्थात अकेला केवरी धातु दात। काट में देखो केवरी तो ये केवल अकेला है और मुक्त अब इसको मुक्त कह रहे हैं ये मुक्ति की अवस्था है और ये कौन सी है नितान्त मुक्ति वाली है ये जीवन मुक्त वाली नहीं जीवन मुक्त वाली तो पीछे निकल चुकी जहां असंप्रज्ञान समाधि लग गई थी और निरोध के संस्कार थे और उसका वैसे वर्णन इसमें नहीं आया है क्योंकि जीवन मुक्त अवस्था तब कहलाएगी जब संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया जाएगा तो संस्कारों के दग्ध बीज होने का इसमें वर्णन नहीं है इन्होंने अंतिम स्थिति को छुआ है यहां पर कि मुक्त उचित तो ये मुक्त कहलाता है तो इस तरह से ये यहां पर प्रथम पाद की समाप्ति हुई है और ये अन्य धातु पाठ में है इसमें नहीं है जो केवली शब्द इसमें है केवरी आगे तो ठीक है तो इसमें एक हम अन्य बात भी देखते हैं पतंजलि की जो रचना शैली है सूत्रों की कि अंतिम पाद जैसे आता है उसका नाम है कैवल्य पाद तो ठीक है कैवल्य नाम सार्थक है अंत में होना ही चाहिए और उससे पहले तीसरा पाद आता है विभूति पाद ठीक है कैवल्य से पहले विभूतियां मिलती ही हैं उससे पहले आता है साधन पाद हुँ? तो साधनपाद में जो साधन बताए है उपाय बताए गए हैं तो ये क्रम हमें ठीक लग रहा है कि साधनपाद फिर विभूतिपाद और फिर कैबल्य लेकिन साधन से पहले समाधिपाद आ जाना केवरी सेवन हाँ तो साधन से पहले समाधिपाद आ जाना तो ये लगता है कि ये शैली कौन सी है तो यहाँ ये भी ये द्योतित कर रहे हैं कि हमारे सामने और ऐसा अवसर आए कि हमें कोई बात किसी को बतानी है ज्ञान देना है और हम उसमें समर्थ हैं सक्षम हैं बताने में तो हमें सबसे पहले किसको बताना चाहिए जो अधिक योग्य है जिसको थोड़ा सा संकेत देते ही वो अपने रास्ते पर दौड़ने लगेगा और एक ऐसा है जिसको बहुत कुछ सिखाना है अभी उसको समय अधिक चाहिए एक को थोड़ा समय चाहिए एक को अधिक समय चाहिए जैसे ऑपरेशन किसी को एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल गया डॉक्टरों के पास पहुंचा तो उसकी चोटें, उसके घाव डॉक्टर देख रहे हैं अब डॉक्टर सबसे पहले किस घाव को सही करेगा जिस जो घाव सबसे भयंकर है जिसमें से बहुत रक्त निकल रहा है और अन्य छोटे मोटे घाव है डॉक्टर से कहें कि आप पहले छोटे मोटे को सही करो नहीं ये कि नहीं ये बाद में हो जाएंगे पहले इसको सही करते हैं तो ऐसे यहां पर जिसने ज्ञान पर्याप्त तो प्राप्त कर लिया है और थोड़ा सहारा और चाहिए उसको उसको पहले तो वो शैली इन्होंने अपनाई है तो समाधि पाद ये उत्तम अधिकारियों के लिए और फिर साधन पाद जो आता है साधन पाद के दो भाग करते हैं जहां यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार यहां से पहले वाला भाग इसको अलग कर दो और यम नियमासन से फिर आगे ये अलग तो साधन का प्रारंभ का भाग ये किन के लिए है मध्यम अधिकारियों के लिए जिन्होंने यम नियमों का अभ्यास कर लिया है अब उनको क्रिया योग देकर के और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है अंत में फिर ये जो प्रारंभिक साधक हैं प्रारंभिक अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी निम्न अधिकारी वो उनके लिए है और उनके लिए चला है वो फिर क्रम चलते चलते चलते अंत में कैवल्यपाद तक उनको पहुंचाया गया है तो कैवल्यपाद का जो संबंध है ये यम सन प्राणा प्रत्याहार यहाँ से जो प्रारंभिक अधिकारियों के लिए प्रक्रिया आई है उनके लिए है वो और प्रारंभ वालों के लिए प्रथम पाद ये ये उत्तम अधिकारियों के लिए ये प्रथम पाद पूरा हो गया और यहाँ कैबल व्यवस्था तक इन्होंने पहुंचा दिया है ये जी, चित इस के से, इसी से बना है केवल हाँ इन प्रत्यय करके तो इसको आज यहीं समाप्त करते हैं और आगे अब न्याय दर्शन कल से प्रारंभ करेंगे फिर इसको बाद में देखेंगे प्रणो ध्वनि हो